अब भी नीतीश के कन्फेस करने से मना करने पर भी नैना पैनिक नहीं हुई नैना ने एक लंबी सांस खींची और फिर आकर अपनी चेयर पर बैठ गई फिर उसने नितेश को भी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया नितेश के बैठने के बाद उसने अपने पुलिसिया अंदाज में उसे समझाने की कोशिश की देखो नितेश, हमें ये तो अच्छे से पता है की तुमने ही रमेश सावरकर का मर्डर किया है अब तुम भी प्यार से इसे कबूल कर लो वरना हमारे पास और भी बहुत से तरीके है हाँ, बस ये है कि अगर तुम खुद से ही अपना जुर्म कबूल कर लोगे तो फिर हो सकता है कि तुम्हारी को सजा भी कम हो जाए लेकिन अगर तुम ऐसे आसानी से नहीं कबूल करोगे, तो फिर तुम्हारी ही मुश्किल बढ़ेगी नैना के इतना कहने के बाद भी नितेश के कान में जुए नहीं रहेंगी वो किसी भी हालत में अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं था पिछले एक घंटे से विक्रांत और नैना अलग अलग सबूत देकर ये साबित करने में लगे हुए थे रमेश सावरकर का मर्डर नीतेश नहीं किया था लेकिन फिर भी नीतीश ने किसी भी हालत में उसे स्वीकार नहीं किया अंत में नैना ने हार मानते हुए विक्रांत की तरफ देखते हुए इशारा किया मानो वो विक्रांत से कह रही हो हमारा प्लान फेल हो गया अब हमें रुक जाना चाहिए लेकिन विक्रांत ने नैना की बातों को नजरअंदाज कर दिया विक्रांत को पूरा यकीन था कि रमेश सावरकर का मर्डर नीतीश नहीं किया उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए भी पता किया हुआ था कि नितेश नहीं रमेश को मारा था इसलिए वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारने वाला था कुछ पल तक सोचते रहने के बाद विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया आया हालांकि उसे यकीन नहीं था कि ये आइडिया काम करेगा या नहीं लेकिन फिर भी उसने अपना आखिरी दाव चला विक्रांत अपनी चेर से उठ खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ ऊपर हवा में उठा दिया नीतीश को लगा की विक्रांत उसे थप्पड़ मारने जा रहा है उसने अपने चेहरे को भी हाथों से छुपा लिया लेकिन तभी विक्रांत ने जोर से टेबल पर एक तस्वीर पटक दी ये वही तस्वीर थी जो कि नितेश के वॉलेट से मिली थी ये रमेश सावरकर की पत्नी अनीता सावरकर की तस्वीर थी वो तस्वीर देखते ही नितेश की सांसें थम गई मानो अब उसके शरीर में जान ही नहीं बची हो वो बड़ी बड़ी आंखों से कभी इस तस्वीर को देखता तो कभी विक्रांत और कभी नैना को देखता विक्रांत ने अब तक इस तस्वीर को आखरी समय के लिए बचा के रखा हुआ था। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि कि इसे देखकर इतना घबरा जाएगा। तो लगा था कि शायद देख इस फोटो के लिए भी कोई कहानी तैयार करके आया होगा लेकिन शायद इस बार नीतेश फसता नजर आ रहा था उसने लगभग हकलाते हुए कहा ये, ये कहां से मिला आप लोगों को उसने उसने सब कुछ बता दिया क्या विक्रांत ने तुरंत ही कहा बिल्कुल हमें बस अब तुम्हारा बयान लेना है इस बार तो नीतेश पूरी तरह से सरेंडर कर चुका था कुछ पल तक शांत रहने के बाद उसने कहा हाँ मैंने ही रमेश सावरकर की हत्या की थी विक्रांत के साथ ही नैना के चेहरे पर भी खुशी का भाव देखा जा सकता था लेकिन अभी भी उन्हें नीतिश की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ था तो उसने उससे फिर से बात को रिपीट करने के लिए कहा नितेश ने दोबारा कहा मैं सब बताता हूं मैंने ही रमेश सावरकर को मारा है आखिर में विक्रांत और नैना का प्लान कामयाब हो गया था विक्रांत ने अपना अंगूठा ऊपर करके नैना को दिखाते हुए उसे चेर किया उन दोनों ने नितेश के लिए एक जाल तैयार किया था जिसमें वो बुरी तरह से फंस चुका था और अब उसने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था दरअसल अब तक जितने भी सबूत नितेश के सामने पेश किए गए थे सब फेक थे नैना ने सारे झूठ सबूत तैयार करवा लिए थे फिंगरप्रिंट रिपोर्ट डीएनए रिपोर्ट इमेज सब कुछ सब फेक था आखिर आधे घंटे में कौन से डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आता है और ग्लब्स के ऊपर से फिंगरप्रिंट नीतेश सच में बेवकूफ ही था लेकिन यहाँ पर नैना और विक्रांत ने भी अपना काम इतनी सफाई से किया था कि नितेश कुछ भांप ही नहीं पाया था नैना की मदद मिलने के बाद अब विक्रांत की नज़र में उसकी अलग ही इमेज बन चुकी थी विक्रांत ने तो बस नैना से थोड़ी सी मदद मांगी थी लेकिन नैना ने जिस तरह से इंटेरोगेशन में उसकी मदद की थी उसकी उम्मीद तो विक्रांत को कभी नहीं थी जब विक्रांत ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तभी नैना को अंदाज लग गया था नीतेश कुछ ना कुछ छुपा रहा है तभी उसने रमेश सावरकर मर्डर केस के बारे में पता करवा लिया था इसके बाद ही नैना को लगा था अगर यह सच में रमेश सावरकर मर्डर केस का मुजरिम है तो इसे पकड़वाने में उसका भी फायदा है अगर कोई भी क्राइम केस उसकी मदद से सॉल्व होता है तो इसका क्रेडिट उसे भी मिलेगा इसीलिए जब विक्रांत ने उससे मदद के लिए पूछा तो तुरंत ही नैना इसके लिए रेडी होगी इसके साथ ही उसने अपनी टीम की मदद से फेक सबूत भी कलेक्ट करवा लिए थे और फिर नितेश को इंटेरोगेट करते वक्त भी उसने बखूबी अपना रोल निभाया लेकिन नैना का काम करने का तरीका विक्रांत से काफी अलग था वो सारी बात लॉजिक के साथ करती है वो काफी सोच समझकर ही नितेश को ट्रीट करने के लिए आई हुई थी भले ही उसे पता लग चुका था कि नीतेश ही मर्डर है लेकिन बिना किसी सबूत और गवाह के वो नितेश का कुछ भी नहीं कर सकती थी इस वजह से उसने प्रॉपर प्लानिंग के साथ नितेश को अपने जाल में फंसाया था वैसे नैना ऐसी पुलिस ऑफिसर के रूप में जानी जाती है जो कि पहले सामने वाले को पीटती है उसके बाद उसका नाम पता पूछती है लेकिन आज न जाने कैसे उसने नितेश को बड़े प्यार से ट्रीट किया उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि नीतेश इतने कायदे से सब कुछ बता देगा दूसरी तरफ वो विक्रांत के अपियरेंस से भी काफी प्रभावित थी अभी तक वो जिसे सिर्फ छुट्टा सांड समझती आ रही थी वो काफी चालाक भी था कुछ भी हो इस इंसान में कुछ तो खास बात जरूर है आखिर इतने ऐसे ही थोड़ी ना ट्रिपल मर्डर केस और फिर हाथ काटने वाले जैसे बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं, और फिर अब ये दस साल पुराना मर्डर केस जिसे आज तक पुलिस डिपार्टमेंट में कोई नहीं सोल्व कर पाया था उसे भी इस इंसान ने सोल्व करके दिखा दिया है नैना बड़े ध्यान से विक्रांत की तरफ देख रही थी अब तो केस सॉल्व हो चुका है फिर भी ना जाने क्यों विक्रांत के चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही थी विक्रांत के चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों नजर आई ये सब कुछ जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को